महाभारत शांति पर्व एक पंचाशद शतमोध्याय ब्रह्मत्या के, के अपराधी जग्बेजय का इंद्रोत्मुनि के शरण में जाना और इंद्रोत्मुनि का उससे ब्राह्मण द्रोह न करने की प्रतिज्ञा कराकर उसे शरण देना भी मुक्त प्रतिवाच तमु निंदन मेजय गर्म भवान गर्द निंदम निंदती धिक्कार्यम माम धिक्कुर ते तस्मा हम प्रसाद ए एषम जी कहते राजन मुनिवर इंद्रोद के ऐसा कहने पर जन्मे ने उन्हें इस कार उत्तर दिया मुने मैं घृणा और तिरस्कार के योग्य हूँ इसलिए आप मेरा तिरस्कार करते हैं मैं निंदा का पात्र हूँ इसलिए बार बार मेरी निंदा करते हैं मैं धिक्कारने और धुत्कारने के ही योग्य हूँ इसलिए आपकी ओर से मुझे धिक्कार मिल रहा है और इसलिए मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ सर्व दुष्कृतम में ज्वालामिवा मे संध्या यह सारा पाप मुझ में मौजूद है अतः मैं चिंता से उसी प्रकार जल रहा हूँ मानो किसी ने मुझे आग के भीतर रख दिया हो अपने कुकर्मों को याद करके मेरा मन स्वतः प्रसन्न नहीं हो रहा है प्राप्त घोरम भयम भया वै स्वतादपी तत् शल्यम अनिर्हृत्य कथम शल्याम अभिमान निश्चय मुझे यमराज से भी घोर भय प्राप्त कर होने वाला है यह बात मेरे हृदय में कांटे की भांति चुभ रही है अपने हृदय से इसको निकाले बिना मैं कैसे जीवित रह सकूंगा? अतः सौनक जी आप समस्त क्रोध का त्याग करके मुझे उद्धार का कोई उपाय बताइए महाना सम्मणा प्रतम अस्तु मैं ब्राह्मणों का महान भक्त रहा हूँ इसीलिए इस समय पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे स्कूल का कुछ भाग अवश्य शेष रहना चाहिए समूचे कुल का परा या विनाश नहीं होना चाहिए न नो ब्रह्म सत्ता मरते भविमर्हते सुतुतिरल संविदम वेद निश्चिता निर्विद्यम सुबृत भूयो वक्षा शाश्वत भूयशैवारक्षनोंधना निर्जनाव ब्राह्मणों के साथ दे देने पर हमारे कुल का कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा हम अपने पाप के कारण न तो समाज में प्रशंसा पा रहे हैं न सजाती बंधुओं के साथ एकमत ही हो रहे हैं अतः अत्यंत खेद और विरक्ति को प्राप्त होकर हम पुनः वेदों का निश्चयात्मक ज्ञान रखने वाले आप जैसे ब्राह्मणों से सदा यही कहेंगे कि जैसे निर्जन स्थान में रहने वाले योगी जन पापी पुरुषों की रक्षा करते हैं उसी प्रकार आप लोग अपनी दया से ही हम जैसे दुखी मनुष्यों की रक्षा करें न यज्ञा अमम लोकम प्राप्ति कथंच आपातान प्रतिष्ठं पुणिंद सबराव जो क्षत्रि अपने पाप के कारण यज्ञ के अधिकार से वंचित हो जाते हैं वे पुलिंदों और सबरों के समान नरकों में ही पड़े रहते हैं किसी प्रकार परलोक में उत्तम गति को नहीं पाते अभिज्ञाज में प्राप्र गया ब्रह्मण पै पुत्र प्रेति महानुभव आप विद्वान हैं और मैं मूर्ख आप मेरी बाल बुद्धि पर ध्यान न दे जैसे पिता पुत्र पर स्वभावतः संतुष्ट होता है उसी प्रकार मुझ पर भी प्रसन्न हुए सोनक उच किशर्य जो बहु कुया दशा प्रतम इत वै पंडितो भूत भूता नाम नानुकूप्य सोनक ने कहा यदि अज्ञानी मनुष्य अयुक्त कार्य भी कर बैठे तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है अतः इस रहस्य को जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह प्राणियों पर क्रोध न करे प्रज्ञा प्रासाद महारुज्या अशोच शोच ते जनान जगत स्थान प्रज्ञा प्रतिपश्यति जो विशुद्ध बुद्धि की अट्टालिका पर चढ़कर स्वयं शोक से रहित हो दूसरे दुखी मनुष्यों के लिए शोक करता है वह अपने ज्ञान बल से सब कुछ उसी प्रकार जान लेता है जैसे पर्वत की चोटी पर खड़ा हुआ मनुष्य उस पर्वत के आसपास की भूमि पर रहने वाले सब लोगों को देखता रहता है न चोपलभ्य ते नात्मा ना ना परोक्षो वा वाध्य सर्वसाधु जो प्राचीन श्रेष्ठ पुरुषों से विरक्त हो उनके दृष्टिपथ से दूर रहता है तथा तो उनके द्वारा अधिकार को प्राप्त होता रहता है उसे ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती है और ऐसे पुरुष के लिए दूसरे लोग आश्चर्य भी नहीं करते हैं विदतम भगवतो वीरियम महात्म्यम वेद आगमे यथाशांति ब्रह्मा शरणस्तुते तुम्हें ब्राह्मणों की शक्ति का ज्ञान है वेदों और शास्त्रों में जो उनकी महिमा उपलब्ध होती है उसका भी पता है अतः तुम शांतिपूर्वक ऐसा प्रयत्न करो जिससे ब्राह्मण जाति तुम्हें शरण दे सके तद वही पारत्रिक ब्राह्मणाकुप्यता अथवा तप्य से पापे धर्म में क्रोधरहित ब्राह्मणों की सेवा के लिए जो कुछ किया जाता है वह पारलौकिक लाभ का ही हेतु होता है अथवा यदि तुम्हें पाप के लिए पश्चाताप होता है तो तुम निरंतर धर्म पर ही दृष्टि रखो जन्मे जय उच अनुतप्य पापे न चर्म विलोपये भुव संज चीतिमान भव शोनक जन्मेजा ने कहा सौनक मुझे अपने पाप के कारण बड़ा पश्चाताप होता है अब मैं धर्म का कभी लोप नहीं करूँगा मुझे कल्याण प्राप्त करने की इच्छा है अतः आप मुझ भक्त पर प्रसन्न हो ये सौनक उवाच छि दम चमान चीत मिथ्यामृप सर्वभूत हितम तिष्ठ धर्म चमरण बोले नरेश्वर मैं तुम्हें तुम्हारे और का का का नाश करके तुम्हारा प्रिय करना चाहता हूं। तुम धर्म का निरंतर रखते हुए समस्त प्राणियों के हित का साधन करो ना भयान न चकार पुण्या लोभान पाहम कि ब्राह्मण राजन मैं भय से दीनता से और लोभ से भी तुम्हें अपने पास नहीं बुलाता हूँ तुम इन ब्राह्मणों के सहित दैवी वाणी के समान मेरी यह सच्ची बात कान खोलकर सुन लो सोहम नकेम च धर्मा दुपा पे क्रोशताम सर्वभूताराम हाहा जल्पताम मैं तुमसे कोई वस्तु लेने की इच्छा नहीं रखता यदि समस्त प्राणी मुझे खोटी खड़ी सुनाते रहे हाय हाय मचाते रहे और धिक्कार देते रहे तो भी उनकी अवहेलना करके मैं तुम्हें केवल धर्म के कारण के कारण निकट आने लिए आमंत्रित करता माम मुझे लोग अधर्मज्ञ कहेंगे मेरे हित ऐसे मुझे त्याग देंगे तथा तो तुम्हें धर्मोपदेश देने की बात सुनकर मेरे मुझ पर अत्यंत रोष से जल उठेंगे। ता तात भारत कोई कोई महाज्ञानी पुरुष ही मेरे अभिप्राय को यथार्थ रूप से समझ सकेंगे ब्राह्मणों के प्रति भलाई करने के लिए ही मेरी यह सारी चेष्टा है यह तुम अच्छी तरह जान लो यथा ते मत प्रत्येव लभन ते तथा प्रति जाना द्रोह ब्राह्मणा नाहम ब्राह्मण लोग मेरे कारण जैसे भी सकुशल रहे वैसा ही प्रयत्न तुम करो नरेश्वर तुम मेरे सामने यह प्रतिज्ञा करो कि अब मैं ब्राह्मणों से कभी द्रोह नहीं करूँगा जन्मे जय उच नाचा न मनसा पुनर्जा न कर्मणा दुग्धास्मे ब्राह्मणन विप्र चरण वित जन्मेजय कहा विप्रवर मैं आपके दोनों चरण छूकर कर शपथपूर्वक कहता हूँ कि मन वाणी और क्रिया द्वारा कभी ब्राह्मणों से द्रोह नहीं करूँगा इत स्त्री महाभारती शांति परमड़ि आपद धर्म परमड़ि इंद्रोत पारीक्षित एक पंचाशद अधिक शतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में इंद्रोत और पारिक्षित का संवाद विषय एक सौ अध्याय पूरा हुआ